हीरो मैंने पहली बार उसे जुहू में एक चाय की दुकान पर देखा था उसके आने से पहले दुकान सिर्फ एक दुकान थी जिसमें एक बेचने वाला होता है कुछ खरीददार होते हैं और बिकने के लिए नुमाया कुछ असबाब होते हैं उसके आते ही दुकान एक जीते जागते घर में तब्दील हो गई वो इतनी रंगीन हरकतों वाला इंसान था कि वो मुझे किसी क्लाइडोस्कोप जैसा लगता था इच्छा होती थी कि बस क्लाइडोस्कोप के करीब जाओ अपनी आंखें तिरछी करके उसके नशे मन में झांको और कुछ देर के लिए दोनों आंखें उसकी चूड़ीदार मुहाने पर छोड़ दो बचपन में जब हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा अपने ठेले पर क्लाइडोस्कोप लेकर आता था तो मुझे उसके अंदर कई बार वो चीजें भी दिख जाती थी जो मोहल्ले के और बच्चों को नहीं दिखाई पड़ती थी एक बार मैंने उसके अंदर एक चिड़िया देखी जिसका एक पंख सोलह रंगों का था और चोच सतरंगी थी एक बांसुरी देखी जिसमें छेद की जगह अलग अलग रंगों के सूरज थे एक मर्तबा पिसी हुई चूड़ियों का घिसा हुआ चूरन भी देखा एक बार तो मुझे अपनी दादी का चेहरा भी दिखाई पड़ा लेकिन उस दिन सभी बच्चों को पक्का यकीन हो गया कि मैं गप्पी गपोड़ हूं क्योंकि उनके हिसाब से उसमें चिड़िया बांसुरी सूरज और चूड़ियां हो ही नहीं सकती थी और दादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी क्योंकि दादी तो कब की मर चुकी थी उस दिन से मैंने भी उन्हें सब कुछ कहना बताना बंद कर दिया कुछ कुछ बता देता था बाकी का छुपा लेता था हां तो उस दिन जब वो चाय की दुकान पर आया तो मुझे बचपन की इसी घटना की याद आई हालांकि दुकान पर बैठे बाकी लोगों से मैंने वो सब नहीं कहा जो मैं उसमें झांक कर देख पा रहा था अगर कोई पूछता तो उनकी बात से इतफाक रखते हुए मैं बस इतना कह देता कि हां भाई इंसानों जैसा कोई इंसान आ गया वो चाय का कप पकड़कर खड़ा हुआ था जिस हाथ में चाय का कप था वो हवा में था दूसरे हाथ की मुट्ठी कमर की हड्डी पर टिकी हुई थी एक पांव का पंजा दूसरे के थोड़ा आगे निकला हुआ था और शरीर के ऊपर का हिस्सा उसके नीचे के हिस्से पर 90 डिग्री से थोड़े कम के एंगल पर झुका हुआ था खड़े होने के पॉस्चर और कप पकड़ने के अंदाज से एक बार तो ऐसा लगा कि गोया खुद अमिताभ बच्चन बैठे हुए हो सके तो यह बात किसी और को मत बताइएगा ए एंडू आज बिना पैसे दिए जाने की सोचियो भी मत नहीं तो सारा हीरोगिरी निकाल देगा तेरी चाय वाले ने कहा उसने चाय वाले की तरफ ध्यान नहीं दिया वो मेरी ओर मुड़ा और बोला साला हर आदमी सिर्फ सेंटर के किरदार को ही पहचानता है साइड के किरदार की तो कोई इज्जत ही नहीं करता मुझे नहीं पता कि उसने सारे लोगों में से बातचीत के लिए मुझे ही क्यों उठाया इसलिए थोड़ी सी हैरानगी से मैंने कहा जी मैं आपकी बात समझा नहीं वो बोला अरे तुम क्या भैया अभी तो कोई भी समझ नहीं पा रहा है स्ट्रगलर है ना हम लेकिन एक बात ये भी जान लो कि भैया एक दिन कौन रोक नहीं पाएगा हमको यहां बंबई में बस पहला ब्रेक मिलने भर की देर होती है बच्चन भी जब यहां आए रहे होंगे ना तो लोग एकदम में टोपा समझ के टहलाए रहे होंगे उनको बहुत दिन ससुर लंबा है तिरछा है टेढ़ा है ऐसा बोलते थे लोग मालूम है मृणाल सेन की फिल्म में खाली आवाज दिए थे सन उनहत्तर में लेकिन उसके बाद रुके नहीं दीवार शोले त्रिशूल जंजीर अभिमान नमा खरम सबकी सब एक नंबर की फिल्म धना दन, टिप टाप बस पहला ब्रेक मिलने भर की देर होती है भैया पहला ब्रेक मतलब माया नगरी के स्ट्रगलर हो मैंने कहा स्ट्रगलर मत कहो बे टीपू सर कहो हमारे दोस्त लोग हमको इसी नाम से बुलाते हैं नए लड़कों में हमारी बहुत इज्जत है उसने कहा अभी आप ही ने तो कहा था स्ट्रगलर हाँ तो हम यू ही कह दिए होंगे कहने से क्या होता है ऐसा नहीं है कि हम कोई नए लौंडे हो काम बहुत किए हैं फिल्मों में बस वो कभी मेन वाला रोल नहीं किए ना कोनो हीरोइन को हाफ पैंट पहन के नचाए नहीं ना शीला शीला की जवानी करे मनमानी इसलिए नोटिस नहीं किए गए वो फिल्म याद है आपको मैं प्रेम की दीवानी हूं हां याद है मैंने कहा हां तो उसमें एक सीन रहता है ऐसा कहते कहते वो सौ किलो का उत्साह अपनी छाती में खींच कर खड़ा हो गया घूम घूम कर पूरा सीन फ्राइडे फर्स्टडे फर्स्ट शो जैसे सुनाने लगा उस सीन में करीना कपूर साइकिल में ऐसे जा रही होती हैं जूम जूम और उनके रास्ते में अचानक से एक लौंडा आ जाता है फिश करीना साइकिल संभाल नहीं पाती हैं चौक जाती हैं एकदम और उस लौंडे को टक्कर मार देती हैं फटा और वो लौंडा दूर फेंका जाता है हाय मरी दैया मर गए हाय अम्मा जान निकल गई ऐसे चिल्लाते हुए जानते हैं वो लड़का कौन था कौन था अरे वो लड़का हम तेरे बांगड़ू करीना खुद हमको शाबाशी भी दी थी और साथ में सॉरी और पीले रंग का रुमाल भी इस तरह के छोटे मोटे रोल हमने 40-50 फिल्मों में किए हैं जो लोग अभी तक चाय की दुकान पर इधर उधर बैठे हुए थे वो अब खड़े हो गए उन सब के एक हाथ में चाय का प्याला था और दूसरे हाथ की मुठ्ठी कमर की हड्डी पर टिकी हुई थी उसमें से कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग चिड़ से गए थे सवालों की बौछार शुरू हो गई का रे? कावकूफ बनाने को साला हम ही लोग मिला तुमको कभी अनिल कपूर के साथ भी काम किया है क्या रे सुने अमिताभ असल में उससे भी ज्यादा लंबा जुटा टीवी पर दिखाई देता है करीना से तुम्हारा बात भी हुआ या खाली टक्कर ही मारी थी वो तुमको अच्छा यह बताओ कि आजकल कोई तगड़ा विलन नहीं आ पा रहा है फिल्म लाइन में तो अगर कोई आदमी हट्टा दिखता है डायलॉग वगैरा भी सही से दे देता है तो उसका कुछ चांस है क्या सवाल उसके आगे ऐसे इकट्ठा करके रख दिए गए थे जैसे एक के ऊपर एक चार ब्रेड टोस्ट गरम करके रख दिए गए हों। एक झटके में माहौल बदल चुका था शायद अब उन लोगों को भी क्लाइडोस्कोप में वो सब नजर आने लगा था जो पहले सिर्फ मुझे नजर आ रहा था उनमें से किसी को उसके शरीर में करीना कपूर की छुआन के निशान दिखाई दे रहे थे तो किसी को सच में पुरानी फिल्म का वो सीन याद आ रहा था जिसमें उस लड़के ने शक्ति कपूर और अनिल नागरथ के साथ फाइट सीन किया था और किसी को वो गाना भी याद आ गया जिसमें वो सैफ अली के पीछे खड़े लौंडों के बीच जब भी कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले कर रहा था टीपू अब कुछ देर के लिए सेंटर का किरदार बन चुका था और बाकी के लोग साइड के किरदार बने उसे शिष्ट शालीन चेलों की तरह सुन रहे थे हम कोई कपूर चोपड़ा या जौहर लोग के खानदान से तो हैं नहीं इसलिए हमको यहाँ पैर जमाने में दिक्कत हो रहा है हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ एकदम अनाड़ी की तरह चले आए हमारा बाप बहुत साल फिल्मों में काम किया है हर तरह का काम साड़ी पहन के औरत बना है आग के छल्ले में से कूदा है सारा कठिन कठिन स्टंट किया है बात सन सत्तर की है जब किसी को दो मोटरसाइकिल वाला स्टंट करना नहीं आता था एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी बाप हमारा भीड़ में खड़ा था डायरेक्टर से बोला साहब आपका हीरो जितना जानदार है उस हिसाब से एक मोटरसाइकिल पर आता अच्छा नहीं लगता एक मोटर पर तो कोई भी एरा गैरा लौंडा छाप लड़का आ ही जाएगा इसको तो दो मोटरसाइकिल पर आना चाहिए डायरेक्टर बोला अबे झंडू दो मोटरसाइकिल पर कोई कैसे आ सकता है मेरा बाप बोला मैं आएगा ना साहब उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है डायरेक्टर सन्न रह गया कांटो तो खून नहीं उसने बापू को एक एस मोटरसाइकिल और एक राजदूत और फिर उसने ऐसा स्टंट करके दिखाया कि सबके तोते फेल हो गए और साहब बस उस दिन से सारा टशनी हीरो लोग ऐसे ही आता है दो मोटरसाइकिल पे रूम रूम रूम अबे लेकिन अजय देवगन ने भी तो फूल और कांटे में वो वाला स्टंट किया था किसी ने कहा हाँ तो तुमको क्या लगता है बे हम कौन सी फिल्म की स्टोरी बता रहे थे इतनी देर से पागल प्रेमी आवारा पागल मजनू दीवाना अबे फूल और कांटे की तो बात कर रहे थे मेरा बाप बहुत जबर आदमी था ट्रिक फोटोग्राफर बनने को मुंबई आया था वो फिल्म होती थी ना दारा सिंह जी की जिसमें वो अपनी छाती चीर कर कहते थे कि जय श्री राम और उनकी छाती में राम और सीता इस तरह मुस्कुराते मिलते थे दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल की मुस्कान अपने होठो पर ओढ़ते हुए उसने कहा वो सब स्पेशल इफेक्ट डालना उसको आता था उसका सबसे फेमस कलाकारी वो था जिसमें एक लड़की अपनी छाती से ट्रेन रोक देती है मालूम है रामायण में जो एक तीर से सौ तीर निकलता था ऐसे सूम करके कौन डिजाइन किया था मेरा बाप सुनने वालों ने सर ऊपर करके राम और सीता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया आज कल कौन सी फिल्म कर रहा है तुम्हारा बाप किसी ने हाथ जोड़ते हुए पूछा आजकल आजकल कुछ नहीं कर रहा अच्छा खासा काम चलता था उसका लेकिन फिर धीरे धीरे कंप्यूटर आ गया साला। कंप्यूटर और कल का छोकरा लोग बटन दबा दबा के वो कलाकारी करने लगे जो मेरा बाप इतनी मेहनत लगा के करता था हाँ तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है भाई जो अपडेट नहीं रहेगा वो पीछे तो छूट ही जाएगा आज की तारीख में यदि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है और आप फास्ट इंग्लिश बोल सकते हैं तो बस कोई रोक नहीं सकता है आपको किसी ने यूं ही कह दिया सब लोगों ने उसकी बात से सहमति भी जताई और लोग एक एक करके वो अनुभव बताने लगे जब उनके पड़ोसी के लड़के भाई भतीजे साढ़ू बहनों ने इसी कला में पारंगत होकर मुंह में रजनीगंधा भरके कदमों में दुनिया कर ली थी अगर टीपू चिढ़कर बीच में ही उनकी सोच का चालान नहीं काटता तो बहस की गाड़ी आज बॉलीवुड से यू टर्न लेकर बकलोलपुर के लिए निकल लेती मेरा बाप कलाकार था वो जोर से चीखते हुए बोला और ये लोग हैं साले फांटीबाज चूतिया बनाते हैं एक ठो कंप्यूटर लेके काम से बाहर हो गया भूखों फिरता रहा शरीर से मजबूत था तो हीरो का बॉडी डबल बनाने का काम चालू किया लेकिन नए हीरो लोग का बॉडी डबल भी कहां से बनता हु इन लोगों का बॉडी भी कोई बॉडी होता है उनके जैसा मेरा बाप दिखता भी तो कैसे इन लोग के पेट तो होता नहीं है बस छाती ही होती है और पेट के नीचे छह छह पैक बने होते हैं। जिसके एक भी पैक कम वो हीरो क्या घंटा बनेगा और फिर बाप मर गया क्या तुम्हारा किसी ने जिज्ञासा से पूछा इस तरह से ऐसा सवाल पूछना अटपटा और ढीठ तो था ही लेकिन जैसे आप किसी फिल्म में डूब जाएं, तो क्लाइमैक्स आते आते उसमें आगे क्या होने वाला है इसका पता अपने आप लग जाता है वैसे ही सवाल पूछने वाले को टीपू के बाप के मरने का अंदेशा हुआ होगा हिंदी फिल्में वैसे भी बहुत क्लीशे होती हैं और कुछ एक हिट फॉर्मूलों पर ही बनती हैं नंबर पता लग जाए तो दी एंड साफ दिखने लग जाता है हिंदी फिल्मों की तरह हिंदी फिल्मों के किरदारों की जिंदगी भी काफी प्रिडिक्टेबल होती है हाँ मर गया टीपू ने मनोज कुमार की तरह अपने चेहरे को तीन उंगलियों और एक अंगूठे से ढकते हुए कहा लेकिन मरते मरते हम भी अपने बाप को वादा किए थे कि बाप सिंह हम बनके दिखाएंगे तुमको हीरो और वो भी असली हीरो फिर हमारा भी डबल बनने के वास्ते लोग लाइन लगाएंगे उसके मरते मरते हम खाए कसम पैदा करने वाले की और एक बार जो खा लिया कसम पैदा करने वाले की उसको अपना वादा निभाना ही पड़ता है मालूम है ना कि यह कसम कौन खाया था मिथुन सबका भगवान अब माहौल संजीदा हो चुका था वैसा ही संजीदा जैसे करण अर्जुन में शाहरुख और सलमान के मरने पर सारा माहौल गमगीन हो गया था वैसा ही संजीदा जैसे शोले के क्लाइमैक्स में अमिताभ को गोली लगने पर पूरा का पूरा सिनेमा घर संजीदा हो गया था हीरो लगभग उतना दुखी नजर आ रहा था जितना मदर इंडिया में सुनील दत्त को गोली से उड़ा देने पर नरगिस नजर आ रही थीं और उतना ही टूटा हुआ लग रहा था जितना आनंद में राजेश खन्ना की मौत पर अमिताभ बच्चन लग रहा था इसी बीच चाय की दुकान पर एक नया कस्टमर आया और उसने एक बन बटर मलाई ऑर्डर किया उसकी आमद से हीरो ट्रांस की स्थिति से बाहर निकला और उसने जल्द ही महसूस किया कि वो बेकार ही ट्रेजिडी मोड में भटक गया था और अचानक ही कोई क्लाइमैक्स के बीचों बीच पॉपकॉर्न उठाने निकल गया उसे बेइज्जत सा महसूस हुआ और खुद को संभालते हुए उसने इधर उधर देखा तो अब तक लगभग पंद्रह से सत्रह लोगों की भीड़ चाय की दुकान पर जमा हो चुकी थी जो लोग पहले से आए हुए थे वो अभी तक उठे नहीं थे और जो लोग नए नए आए थे वो काफी कुछ वैसे क्लूलेस नजर आ रहे थे जितना इंटरवल के बाद फिल्म में आने वाले लोग होते हैं दुकान पर मेरे बाजू में बैठे एक अधेड़ उम्र के इंसान ने हीरो के मोनोलॉग से चिढ़ते हुए कहा हर साल यहां हजारों लोग बस सूटकेस और मुंह उठाकर बंबई चले आते हैं ज्यादातर ये वही लोग होते हैं जो अगर बचपन में पढ़ लिख लिए होते तो आज इधर की जरूरत नहीं पड़ती लोग सिर्फ ऋतिक रोशन को याद रखते हैं कि उसने धूम में कैसे डांस किया किसी को घंटा याद नहीं होता कि उसके पीछे कितने और कौन लड़के नाच रहे थे वो सैकड़ों फिल्मों में हर हीरो के पीछे आकर डांस करते हैं और उन्हें फिर भी कोई नहीं पहचानता अभी भी वक्त है बेटा कुछ काम धाम करो धंधा डाल लो पाव भाजी की गाड़ी ही लगा लो जिसमें टैलेंट होता है उसका नाम एक साल में बन ही जाता है हीरो उसकी बात पर हैरान नहीं हुआ हीरो ने ऐसी बातें सैकड़ों या शायद हजारों बार सुनी होंगी इंसानी कान एक ऐसे दरबान की तरह होता है जो हैसियत औकात और मौके के हिसाब से सिर्फ चुनिंदा लोगों को अंदर आने की इजाज़त देता है और हर एक गैर ज़रूरी गैर मामूली को दरवाज़ा भेड़ कर रुख्सत फरमाता है भीड़ में बैठे इस दार्शनिक की बात को हल्की सी मुस्कुराहट और चेहरे की चमक से लताड़ते हुए हीरो राजकुमार के अंदाज़ में बोला हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि हम एक्टिंग बहुत जबर करते हैं लेकिन तुम ऐसे तो मानोगे नहीं हीरो खड़ा हो गया तंबू तन चुका था टिकट बटने लगे थे हीरो ने कुछ एक सेकंड के लिए आंखें बंद की चेहरे को चार अंगुल आसमान की ओर उठाकर कुछ बुदुदाया और गहरी सांस ली शो शुरू हो गया शो कुछ ऐसा था कि हीरो यूं ही एक फिल्म का नाम उठा लेता और उसका कोई यादगार सीन हु बहू करके दिखाने की कोशिश करता फिल्म का नाम लावारिस हीरो अमिताभ बच्चन अपन वो कुत्ते की दुम है जो बारह बरस नली के अंदर डाल के छोड़ दो तो नली टेढ़ी हो जाती है अपन सीधा नहीं होता हाँ। हीरो अमिताभ के अंदाज में मुस्कुराया दाहिने बैठे लोगों को देखा बाएं बैठे लोगों को देखा और तनिक देर के पॉज के बाद उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली फिल्म का नाम गाइड हीरो देवानंद सवाल यह नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं सवाल यह नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा सवाल यह है कि दुनिया को बनाने वाला चलाने वाला कोई है या नहीं अगर नहीं है तो परवाह नहीं कि जिंदगी रहे या मौत आए एक अंधी दुनिया में एक अंधे की तरह जीने की कोई परवाह नहीं और अगर है तो देखना यह है कि वो अपने मजबूर बंदों की सुनता है या नहीं इस बार हीरो ने ना ही दाहिने बैठे लोगों को देखा और ना ही बाएं बैठे लोगों को बस तनिक देर के पौज और गहरी सांसों के बाद उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली फिल्म का नाम दामिनी हीरो सनी देओल तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती रही है जज साहब लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड मिली है तो बस तारीख अच्छा आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बस क्लासिक ही कर सकता हूं कंटेम्प्रेरी भी करता हूं ये लीजिए फिल्म गुलाल रणसा आवारा गर्दी भी करता हूं लौंडियाबाजी भी करता हूं और यदि कोई चूतियापा करता है तो उसको धर भी देता हूं गन है मेरे पास छर्रा घुसेड़ देता हूँ अंदर <laughs> पूरी तैयारी से आया हूं साहब यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा और ना ही अपने बाप की तरह भूखो मरकर बस पहला ब्रेक मिलने भर की देर होती है साहब पहला ब्रेक और आज हम वो पाकर रहेंगे मालूम है आज पृथ्वी थिएटर में कौन कौन आ रहा है हमारा प्ले देखने के लिए अनुराग कश्यप दिबाकर बैनर्जी इम्तियाज अली और फिल्म इंडस्ट्री का और भी बहुत सारा आला डायरेक्टर लोग प्ले एक एक्टर के बारे में है जो यहां पे दर बदर भटक भटक कर थक चुका है फ्रस्ट्रेट हो चुका है सरेंडर कर चुका है साला क्योंकि उसकी कला को कोई समझना ही नहीं चाहता वो बहुत कोशिश करके देखता है लेकिन साली ये बंबई उसको जमती ही नहीं है और क्लाइमैक्स के सीन में वो जहर खा लेता है जमीन पर लौटते लोटते दो मिनट में उसकी मौत हो जाती है माँ कसम आज जान डाल देंगे रोल में और अगर जान नहीं डाल पाए तो जान निकाल जरूर देंगे ये देख रहे हैं जहर की शीशी ऐसा ओरिजिनल काम करेंगे कि फट लगी उन सबकी कसम पैदा करने वाले की क्या है शीशी में किसी ने पूछा पुदीन हरा लग रहा है किसी और ने कहा पुदीन हरा ही समझ लो हीरो ने कहा और वो शीशी को मुट्ठी में भरकर चाय की दुकान से चला गया जब वो जा रहा था तो जहर की शीशी उसके हाथ में ऐसे लग रही थी जैसे किसी छोटे बच्चे की मुट्ठी में रोटी लगती होगी हीरो के जाने के बाद चाय की दुकान वापस चाय की दुकान हो गई लोग वापस से लोग हो गए सामान वापस से सामान हो गया बातें शुरू हो गईं। एक ने कहा कि उसने इतनी घटिया मिमिक्री अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखी दूसरे ने कहा कि देवानंद की मिमिक्री वाले पार्ट में तो उसकी हंसी छूटने वाली थी लेकिन वो हंसा नहीं तीसरे ने कहा कि इनके जैसे 50 चुतिया हर घंटे बॉम्बे सेंट्रल पर उतरते हैं और सौ यहां से वापस निकल लेते हैं उसके बाद इस बात पर बहस शुरू हो गई कि उसके हाथ में सही में जहर था या फिर पुदीना हरा चाय वाले ने कहा कि यह लड़का बड़का बुकरात है पहले भी एक बार कह रहा था कि मेरी जंग में जहर खाने वाले सीन में अनिल कपूर ने सही में जहर खाकर शॉर्ट दिया था और शूटिंग के बीच में ही उसे असल में अस्पताल ले जाना पड़ा था सुभाष घई ने लाख मना किया कि अनिल भाई इस सीन में ओरिजिनलिटी लाने के लिए जहर खाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अनिल कपूर ने इंसिस्ट किया कि घई साहब शॉट बस दो मिनट में ओके हो जाएगा और उसके बाद मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया जाए और वैसे भी फिल्म की असली कहानी में अरुण वर्मा के साथ कोर्ट रूम सीन में भी यही हो रहा था घई साहब को अनिल कपूर की बात माननी ही पड़ गई और अनिल कपूर ने न सिर्फ जोरदार शॉर्ट दिया बल्कि मेरी जंग सुपरहिट भी हो गई पांचवे ने बस इतना कहा घंटा डिस्कशन मुकम्मल होकर अपने मुकाम पर पहुंच चुका था लोग चाय वाले को पैसा देकर अपने अपने रास्ते अपने अपने काम पर निकल लिए मैं अभी तक हीरो की कही हुई बात में उलझा हुआ था साला हर आदमी सिर्फ सेंटर के किरदार को ही पहचानता है साइड के किरदार की तो कोई इज्जत ही नहीं करता ठीक ही तो कह रहा था वो ये फिल्म इंडस्ट्री और हमारी जिंदगी दोनों एक सी ही तो है दोनों में हम लोग सेंटर में आने के लिए तरसते रहते हैं लाइमलाइट में आने के लिए साइड के किरदारों को कोई नोटिस नहीं करता शर्मा जी इस बात से परेशान रहते हैं कि वर्मा जी का लौंडा फर्स्ट आ गया और उनका लड़का एग्जाम में सेकंड ही रह गया उनकी लड़की की शादी एक अच्छे घर में हो तो गई लेकिन पड़ोसी की लड़की की शादी जमींदारों के खानदान में हो गई और अब उन लोगों को मोहल्ले में कोई पानी भी नहीं पूछता हर जगह सिर्फ सेंटर के किरदार को ही देखा जाता है सेंटर पर रहने के सौ गुना माफ होते हैं याद है जब सिलसिला में अमिताभ बच्चन जया को धोखा देकर रेखा के पास चला जाता है और वो भी तब जब जया के पेट में अमिताभ का बच्चा होता है उधर रेखा भी संजीव कुमार को छोड़कर बच्चन के पास आ जाती है सारे लोग फिल्म देखकर यही सोच रहे होते हैं कि काश रेखा को उसका प्यार मिल जाए और अमिताभ को रेखा जरूर कोई वजह रही होगी कि वो ऐसी हालत में जया को छोड़कर आ रहा है वजह है प्यार और प्यार में सब जायज होता है असल जिंदगी में हमारी लड़की ऐसा करती है तो हम चाकू कुल्हाड़ी बल्लम हंसिया लेकर उसका सर काट डालते हैं लेकिन अमिताभ को सौ गाली माफ है क्यों क्योंकि अमिताभ है सेंटर का किरदार और हम हैं साइड के किरदार हीरो आज सेंटर का किरदार बनने निकल गया था मुझे उसकी बात से ज्यादा ये बात अंदर तक कचोट रही थी कि आज वो प्ले के आखिरी सीन में क्या करेगा क्या वो वही करेगा जो मेरी जंग में अरुण वर्मा यानी अनिल कपूर ने किया था पता नहीं मैं कुछ दिन तक अखबार नहीं पढ़ पाऊंगा नहीं मैं वापस इस चाय की दुकान पर दोबारा कभी आ सकूंगा क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि उस दिन हीरो के साथ क्या हुआ था या फिर यह भी हो सकता है कि मैं हमेशा की तरह क्लाइडोस्कोप में वो सब देखने की कोशिश कर रहा हूं जो उसमें था ही नहीं क्लाइडोस्कोप में सिर्फ अजीब आकार ही होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता उसमें चिड़िया बांसुरी सूरज और चूड़ियां हो ही नहीं सकते, और दादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि दादी तो कब की मर चुकी थी एबस्ट्रैक्ट चीजों में मतलब खोजना बेवकूफी होती है आप भी मत खोजिएगा